बाल चरित्र करते हुए लोगों को आनंद प्रदान करते हुए चंद्रमा की कला की तरह चारों भाई विवर्धमान होने लगे श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा उपनीत हुए उपनयन संस्कार हुआ गुरुगृह में पढ़ने के लिए चले गए गुरु गृह गये पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई उपनयन होने के बाद तुरंत गुरु गृह गए नीचे देखिएगा दीन जनेऊ गुरुपित माता ठीक इसके नीचे है गुरुगृह गए पढ़ने रघुराई उपनयन संस्कार के बाद तुरंत गुरुगृह में जाना चाहिए ये पद्धति है हमारे यहाँ की प्राचीन पद्धति है जो उपनयन संस्कार हो उसी उपनीत वेश में उसी दंड कमंडल के साथ गुरु गृह में चला जाना चाहिए ये नियम ये सनातन परंपरा वही भगवान ने किया देखिए एकदम आगे पीछे चौपाई है देख लीजिएगा भगवान विद्वान हो गए गोस्वामी जी कहते हैं कि जा की सहज स्वास श्रुतिचारी चारी सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी भगवान धनुर्विद्या में निपुण हो गए अभ्यास के लिए भगवान आखेड भी करते हैं भगवान सबको प्यारे लगने लग गए आबाल बनिता वृद्ध के प्यारे हो गए कौशलपुर पुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणी प्रिय लागत कह राम कृपाल इस प्रकार चक्रवर्ती जी को बड़ा आनंद दे रहे हैं चक्रवर्ती जी एक दिन बैठे थे श्रीमत वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमंत जी बैठे हैं या गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं सब कोई बैठे हैं ये ब्याह के योग्य हो गए अब ब्याह होना चाहिए चक्रवर्ती जी जब भीतर जाते हैं तो कौशल्या जी कहती हैं कब लाओगे बहु श्री कच जाते हैं कैके -के, -के, के महल में तो कहें कितना बड़ा बड़ा बना लोगे तब तो ब्याह करोगे सुमित्रा जी के यहाँ जाते हैं तो कहें बड़े हो जाएंगे तो बहु अच्छी नहीं मिलेगी अच्छी नहीं मिलेगी बटुआ सी दुल्हीन नहीं मिलेगी विचार कर रहे हैं ठीक उसी समय में समाचार आया महर्षि विश्वामित्र आ गए वशिष्ठ जी मुस्कुरा राजा देखवार आ गए देखवार समझ रहे देखवार बने ये हमारी अवधी भाषा है देखवार का मतलब देखने वाली देखने वाले आ गए अखबार आ गए राजा लियो विश्वामित्र जी महाराज आए राजा श्री दशरथ ने हम बहुत संक्षेप में करेंगे इन लोगों ने ब्याह की तैयारी कर ली है हम क्या करें हम जन, हमको पहुंचना है आज वहां तक समझे तो कैसे पहुंचेंगे भगवान जाने हमारी सामर्थ्य तो नहीं है हमारी सामर्थ्य नहीं है और इतनी लंबी कथा मैंने कभी कही भी दी लेकिन दो दिन बीच में व्यवधान हुआ पहले दिन भी व्यवधान हुआ कल भी व्यवधान हुआ अब व्यवधान की बात न करके व्यवधान नहीं करेंगे श्री राम जी विश्वामित्र जी आए बड़ा स्वागत सत्कार हुआ चक्रवर्ती नरेंद्र ने अपना जीवन धन अर्पण कर दिया उनके चरणों में मुनि चरण मेले इसीलिए तो महाराज इसी आए विश्वामित्र जी इसीलिए आए राक्षसों को मरवाने के लिए नहीं आए हैं विश्वामित्र जी महाराज के आने का प्रयोजन प्रधान यह नहीं है कि राक्षस मरे कहा तो जरूर है कि निश्चय बद राक्षस मर जाएंगे इसलिए हम आपके पास आए हैं लेकिन है नहीं है नहीं राम जी वो तो साफ कह रहे मिस। मिस क्या होता है भाई मारवाड़ी लोग बहुत जानते हैं मारवाड़ी लोग मारवाड़ी में इस शब्द का प्रयोग होता है ए हु मिस राजस्थानी प्रयोग है कि नहीं ए हु मिस मिस कर हुआ सोयोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ए हु मिस मने बहाना तो अब बहाने को आप कारण मान ले तो हमारा दोस्त तो नहीं है ना गोस्वामी जी का दोष गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी साफ कह रहे हैं कि एस देखो राक्षसों के मारने का बहाना है वास्तव में तो राम जी के चरणों का दर्शन कार्य राम जी जब चरणों में डाला महाराज जीवन का फल मिल गया जीवन का आनंद मिल गया और देखने लग गए महाराज आनंद पूर्वक देख रहे हैं राम देखी है तो सब सुंदर लेकिन राम देखी मुनि विरती विसारी राजर्षि ने पूछा महाराज आपके आगमन का क्या कारण है ब्रम्बर से विश्वामित्र ने स्पष्ट बता दिया महाराज हम तो राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं आपके पास राक्षस हमको बहुत सता रहे हैं इनको दीजिए और मैं सनाथ हो जाऊं। आज तक मैंने किसी को नाथ माना नहीं आज ही मैं नाथ मानने के लिए तैयार हूं निशर बध मैं सना था श्री चक्रवर्ती नरेंद्र ने जब सुना मुख सूख गया को मिला गया मुखड़ा लगे कहने महाराज आप क्या कह रहे हैं बड़ा व्यंग है व्यंग आपको दिखाई नहीं पड़ता मुझे दिखाई पड़ता है आप तो हैं आखिर क्षत्रिय है। ब्राह्मण बन गए तो क्या हुआ हाँ तो कहते हैं, है तो क्षत्रिय नहीं कहो विप्र में व्यंग है भला विवचन नहीं कहो बिचारी एक विप्र का भाव व्यंग है दूसरा विप्र का अर्थ होता है विशेषण प्राति पुरैती विप्र जो भर दे उसका नाम है विप्र और आप भरे हुए को खाली करने आए विप्रवचन नहीं कहू विचारी राम जी तीसरा अर्थ कि विप्र तो उसको कहते हैं जिसके अंदर कृपा का साम्राज्य हो चाहिए कृपा घनेरी और आपकी आचना कृपा नहीं है इसलिए बेप्रवचन नहीं कहू विचारी आपने विचार के नहीं माना ऐसे तो मुझे सब प्यारे हैं लेकिन राम जी को तो मैं दे ही नहीं सकता न रामम ने तुम बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं महाराज मांग गहू भूमि धेनु धन को सा सर्वस देव आज सहरोसा यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नही सो मुनि देव निमस कुमी सब सुत प्रिया मोह प्राण की महर्षि सुन लो राजन आप सत्य वचन बोलने वाले हैं आप रहुकुल के हैं हम सब कुछ है महाराज आप सीधे बताओ राम जी को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो एक तरफ राम है एक तरफ सत्य है किसका चयन कर रहे हैं चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट कह दिया कि मरा स्पष्ट सुनना चाहते हो तो सुन लो राम देत नहीं बनइए गुसाई इससे बढ़कर की भी कोई स्पष्टता हो तो हम जानते हैं राम देत नहीं बनये मैं राम जी को नहीं दे सकता प्राण दे सकता हूं प्रण दे सकता हूं जान दे सकता हूं मान दे सकता हूं आन दे सकता हूं सम्मान दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता रामदेत नहीं बना ये गोसाई हम राम जी को नहीं श्री श्रीमत वाल्मीकि में महर्षि ने ऊपर ही क्रोध किया है ऊपर ही महर्षि को क्रोध आ ही नहीं सकता महाराज ये ऊपरी क्रोध किया है राम जी लेकिन श्रीमद रामचरितमानस में ऊपर क्या किया हम जानते नहीं भीतर क्या किया हम जानते जरा ध्यान दीजिएगा महर्षि श्री राम महर्षि वाल्मीकि में ऊपरी क्रोध किया है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा नहीं गलत हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि हमारा अभिष्ट ग्रंथ है प्रिय है आदर्श ग्रंथ है ज्यान? तो महर्षि वाल्मीकि ने ऊपरी क्रोध किया है लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा गोस्वामी जी ने कहा हरे दया हर माना हृदय में बड़ी प्रसन्न ये प्रसन्न किए हुए राजन अपने मन में कह रहे राजन तुम कितने भाग्यशाली हो विश्वामित्र सीखा महात्मा आज तुम्हारे आजाशक पर की आया है कोई होता तो कृतार्थ अपने को अनुभव करता लेकिन तुमको राम इतने प्यारे हैं कि तुम विश्वामित्र का अनादर करके भी राम को रखना चाहते हो धन्य हो राजन धन्य दूसरा भाव हृदय हर्ष तुमको मेरे श्राप का डर नहीं है अपने पूर्वज परीक्षित की कथा भूल गए और उस कथा को याद करके भी तुम अपना सर्वस्त सुनाश करना चाहते हो राम को नहीं देना चाहते हो इसलिए हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी अथवा हृदय हर हर्ष माना संसार के लिए संसार की सुखों के लिए अपने वचन को सत्य को ईमान को धर्म को तो दुनिया छोड़ देती है राम के लिए कौन छोड़ता है तुमने राम के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया इसलिए हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी बड़े प्रसन्न हुए लेकिन लगे सोचने कि राजा को नरक का तो डर है नहीं स्वर्ग की इसको आकांक्षा नहीं है श्राप का इसको भय नहीं है राम को ये छोड़ सकता नहीं फिर हमारा काम कैसे बने हम वापस चले जाएं? हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी आशा की किरण दिखाई पड़ी नहीं आशा है राजा के गुरु महर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ परम सहृदय हैं, परम कृपालु हैं त्रिकालज्ञ हैं वे मेरे कार्य की कार्य के गौरव को जानते हैं और वे मेरे हृदय को भी जानते हैं भावज्ञ बस जहां ये भाव आया राह मिल गई त्रिकालज्ञ महात्मा के चरणों में महात्मा हृदय से नतमस्तक हो गई मूक भाषा में नेत्रों की भाषा में स्नेहमयी भाषा में कि बहुना मुनियों की भाषा में मुनियों से कहने लगे महात्मन आपसे मैं लड़ता ही रहा लड़कर के मैं ब्रह्मषि पद तक पहुंच गया लेकिन हे महात्मन मैं सब कुछ पाकर के भी हार गया हे राम गुरु हे महात्मन हे त्रिखालज्ञ आज जीवन में जो प्राप्तव्य है उसको तुमने प्राप्त कर लिया है तुम्हारी कृपा के बिना उस प्राप्तव्य की उपलब्धि में नहीं कर सकता हे महात्मन मैं आपके चरणों में सौ सौ बार नमन करता हूं हमारा सब कुछ ले लो हमको राम को देवा जो आनंद आपको सहज ही प्राप्त हो गया है उस आनंद को कुछ देर के लिए हमें भी दे दो। हम भी सौभाग्यशाली बन जाएं, आंखों से आंसू महर्षि वशिष्ठ ने उन अस्त्र के भाव को पढ़ लिया तुरंत राजन ये महर्षि विश्वामित्र आपके पास कुछ मांग रहे हैं जानते हो क्यों मांग रहे हैं कि राक्षस मारने के लिए के भूल जाओ आज महर्षि विश्वामित्र के पास जो अस्त्रों का खजाना है वो दुनिया में किसी के पास नहीं और ऐसा अस्त्रज्ञ महात्मा ऐसा अस्त्र शस्त्र से संपन्न महात्मा ब्रह्म विद्या से संपन्न महात्मा परम स्वाभिमानी महात्मा राक्षस तो तुच्छ राक्षस के मारने के लिए आया भूल जे फिर इनके आगमन का कारण मैं जानता हूं और तुमको समझा रहा हूं तुम समझो क्या है के तव पुत्र हितारथाया तव पुत्र हितारथाया शब्द में ध्यान दीजिएगा मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा तव पुत्र आपको इसकी व्याख्या करनी ज़रूरत है इसकी व्याख्या करने की बगैर इसकी छोपाई लगेगी नहीं रामचरित मानस को यह भूल जाओ कि हम रामचरित मानस से रामचरित मानस लगाएंगे लगा लो कह लो कथा कह लो लेकिन बगैर शास्त्रों के मानस नहीं लगेगा मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं ना ना पुराण निगमागम, शास्त्र सम्मत जो ग्रंथ है तो कैसे लगेगा कम से कम बाल्मीकि रामायण तो पढ़ो कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा नृपेह नास कह पावा ये चौपाई लगेगी नहीं जब तक इस श्लोक को मानोगी पुत्र हितार्था आपके पुत्र के मंगल करने के लिए तुआम उपेत्य। तुआम उपेत्य। इन गदातु है उपउपसर्ग है त्वाम उपेत्य तुम्हारे सन्निकट आकर के आगे और सुनो अभी ये अभी उपसर्ग बड़े कमाल का है अभी आचते अभी आचते कहने का भाव कि जिस महात्मा ने कभी नहीं मांगा आज वो महात्मा तुम्हारे सामने झोली फैला के मांग रहा हमको ऐसा मालूम पड़ता है ये लिखा नहीं है विश्वामित्र जी ने कहा महर्षि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए इस तुम्हारे शिष्य के पास आज ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति की आचना के लिए झोली ही फैलाना चाहिए मैं राज्य नहीं मांग रहा हूं मैं भोग सामग्री नहीं मांग रहा हूं मैं भौतिक सामग्री नहीं मांग रहा हूं मैं राम मांग रहा हूं राम राम के पानी की राम के पानी का सम्मान यही है जब झोली फैला के आम उपेत उपेत्य का भाव अभियाचते अभियाचते का भाव करने के बाद ही मांग रहा है तुम्हारे न करने के बाद ही मांग रहा तुम आम उपेत्य अभियाचते तब वसिष्ठ बहु समझावा और कहा सुनो धर्म सुयस प्रभु तुम कहा इनका यदि कल्याण इनका कल्याण होगा कल्याण क्या है हमारे हम एक बार दक्षिण ऐसे तो कई बार गए लेकिन जो पहली बार गए एक बार दक्षिण तो बालक यहां बैठा कि नहीं घुमा मालूम तो नहीं एक बालक है यहां बैठा हुआ उसी ने मेरी यात्रा की व्यवस्था की थी तो वो उसने मुझे भेजा था तो गुरुवायुर गया गुरुवायुर गया तो गुरुवायुर के सामने बहुत अच्छा मंडप बना हुआ है संगमरभर का बहुत बढ़िया मंडप उस मंडप को जब दास ने देखा तो उन्होंने कहा है मंडप अप कल्याण मंडप कल्याण मंडप। हमके कल्याण मंडपम का मतलब क्या होता हमने देखा भी कि एक ब्याह करके गया दूसरा ब्याह करने आ गया दूसरा गया तीसरा आ गया तीसरा जो गए होंगे वो जानते होंगे हाँ, तीसरा गया चौथा गया कोई गया कोई देखा है चौथा गया पांचवा गया अरे हम तो देखते रात भर वहां रहे और रात भर हम ब्याह ही देखते रहे महाराज कई कल्याण मंडपो में इसमें ब्याह होता है हम क्या वाह वाह वाह वाह वाह वा क्या हम क्या अर्थ लग गया क्या लग गया कल्याण विवाह का मतलब कल्याण और बसीठ जी कहते हैं इनका तो बहुत अच्छा दिया होगा इसलिए इनको भेजो अति कल्याण का मतलब केवल होगा वो चारों को हो जाएगा इन कहे अति कल्याण हाँ जी सब बसिष्ट जी अब महाराज दशरथ जी महाराज प्रसन्न हाँ हो बाछे खिल गई मोछे गिरती नीचे मुस्कुराने लग गए और मुस्करा करके कहा। बिल्कुल महाराज ले जाओ आप ले जाओ आप ले जाओ, आप ले जाओ। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु भवन गए प्रभु चले मालूम पड़ता नाई पदशीष माँ का, मा का बिल्कुल नहीं है क्यों कि दशरथ जी ने तो इतना इतना रोए गाए और माता ने तो कुछ कहे नहीं माता के पास गए और चल दिए क्या मतलब है अरे कह माता को सब मालूम है ज्यो ज्यो दशरथ जी ना कर रहे थे तो माँ कहती भीतर से अरे क्या कर रहे हैं दे क्यों नहीं देते जाके समझा दो दे दो दे दो क्या बात अरे कह हमको तो विश्वामित्र जी कल कह गए याद है कल वाली बात की ना हमको तो विश्वामित्र कल्ले कह गए ये तो विश्वामित्र जी आए हैं ब्याह कराने के लिए अरे देते क्यों नहीं तो जब श्री चक्रवर्ती जी से आज्ञा प्राप्त करके माँ के पास गए माँ कहा बेटा जाओ जा, जा जा बीच में मारने तो ब्याह करने जा रहे हो तो तुम्हारी वैवाहिक यात्रा मंगलमय हो जननी भवन गए प्रभु चले नी पदी भगवान की यात्रा हो रही है प्रभु ब्रह्म्य देव मैं जाना प्रभु ब्रह्म देव अब दशरथ जी चले श्री राम विश्वामित्र चले जा रहे हैं आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। राम जी थोड़ो देख रहे हैं राम जी तो पीछे मर्श की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं आज मैं बड़ा भाग्यवान हूँ आज मेरे आराध्य ने मेरे राम ने मेरे ठाकुर ने मुझे कितना भाग्यशाली बना दिया हा हा हा राम जी आज मेरे लिए आपने पिता को छोड़ दिया आज आप मेरे लिए अयोध्या के राज्य व्यवहों के सुख को छोड़ दिया आज आपने मेरे लिए अपनी माँ की गोद छोड़ दी अभी तो आप पंद्रह वर्ष की तो हैं उन सो वर्षों में रामू राजीवना बड़ा बढ़िया भाव इसका वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर में पढ़ना बहुत बढ़िया भाव है उन्नीसो दस वर्षो में रामो राजीव लोचना के प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहि नित पिता त्यो भगवान आ गई हो इसके नीचे आ गई है आ गई एक चौपाई भी अंतर नहीं पड़ रहा है आ गई समझे कौन आ गई आप नहीं समझे कौन आ गई अरे नींद नहीं आई है कौन आई है ऐसे सोता है बता ही नहीं रहे कौन आ रहा है ताड़का आ गई आ गई ताड़का भगवान थोड़ी कह हिचके रघुनंदन मेरी आज्ञा है द्विजद्रोही नीचारिये कहा पुरुष कहना बेग ताड़ भगवान ने बाण प्राण तुरंत जब भगवान को रणक्रीड़ा करनी होती है तो अनेक तो अनेक बाण प्रयोग करते हैं और जब ऐसे करना होता मार है तो एक बाण से ही मार देते अरे बाली ऐसे वीर को एक बाण से मार डाला महाराज ताड़ुका का विनाश हो गया मैं कहता तो जरूर लेकिन समय आगे बढ़ने के लिए कह रहा है राम जी के जीवन में भी पहले स्त्री आई और कृष्ण जी के जीवन में भी पहले स्त्री आई और उसका भी नाम तीन अक्षर का उसका भी नाम तीन अक्षर ता का ता ना तीन अक्षर है है वो भी छकी है पढ़ लेना वो भी छ कोस की है और ये भी छ कोस की उसका प्रमाण श्री वाल्मीकि में और उसका प्रमाण श्री भागवत जी में देख लीजिए और अंतर भी है उन्होंने मारा छह दिन में छह दिन किए थे और इन्होंने मारा पंद्रह वर्ष की अवस्था में भाव श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने आरंभ से ही ब्रह्मत्व का प्राकट्य किया और रहुनंदन ने जीवन भर ब्रह्मत्व का संगोपन किया यही कारण है एक बार और बता दूं ये लोभ नहीं संभ्र हो रहा तभी बता रहा हूं उन्होंने आख खोल के मारा उन्होंने आंख बंद करके मारा कृष्ण जी ने आंख बंद करके मारा नहीं श्लोक है कि नहीं क्या है, है? चरा चरात्मा चरा, चरा बिलो के बिलोक्यताम्बालक मारिका ग्रहम बिलो के ताम्बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मा सनिमिलित क्षण अब निमिलित क्षण में भी कर, अगर कथावाचक कथा कहते हैं तो एक दो दिन कह सकते हैं एक एक घंटा चरा चरात्मा हम तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे शिष्य कह सकते हैं चरा चरात्माते क्षण उन्होंने आंख बंद करके मारा इन्होंने आंख खोल के मारा क्या भाव कृष्ण योगी हैं श्री राम महापुरुष है महापुरुष आंख खोल के काम करता है अयोगी आंख बंद करके काम करता है चरा चरात्मा सनी इन्होंने आदेश से मारा उन्होंने अपने मन से मारा महापुरुष आदिष्ट होके काम करता है अनुशिष्ट होके काम करता है कृष्ण जी ने कहा हम कहा तक आदेश पा, पाते रहेंगे हमें आदेश वादेश की जरूरत नहीं हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे चलो चलो दास ने जिंदगी में कभी लौंग और लाची और मिश्री भी मुख में नहीं रखा चार चार घंटे कथा कही सब जानते हैं लेकिन अब बुढ़ोती है पानी पीना पड़ता है जाता क्या करें ऐसी कथावाचक को भी आप लोग चाहते हो अभी लोग कई लोग कह रहे हैं हमारे संत लोग संत लोग क्या क्या हो कथा करो कथा करो हम कहते कर, देख लो पानी पी के, के कह रहा है कथा क्या कहा था कहेगा तो राम जी ताड़ुका मर गई भगवान ने बला महर्षि ने बला अजबला नाम की विद्या दी फिर रात्रि में राम मार्ग में विश्राम किया सवेरे अस्तग्राम दिया महाराज जी और उसके बाद भगवान सिद्धाश्रम में पहुंच गए बक्सर पहुंच गए ये महात्मा विश्वामित्र बक्सर के रहने वाले नहीं है एक बात तो ये भी सुन लो ये महात्मा विश्वामित्र बक्सर के रहने वाले नहीं है और इसके बाद बक्सर रहे भी नहीं राम जी के ब्याह के बाद बक्सर नहीं रहे अन्यत्र चले गए पढ़ने ना वाल्मीकि रामायण और उसके पहले भी बक्सर नहीं रहे कुछ दिन के लिए बक्सर आ गए थे तो केवल इसलिए आ गए थे कि राम जी का ब्याह कराना है राम जी के ब्याह कराने के लिए वो बिहारी महात्मा हो गए बक्सर वाले <laughs> नहीं नहीं देखो हसनु हस मत बिल्कुल अने मैं सत्य बता रहा हूँ सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूँ वो तो राम जी के ब्याह करने के लिए यहाँ आ गए और सिद्धाश्रम में निवास किया और महाराज जी सियाराम अब सिद्धाश्रम में ले आए भगवान ने कहा भी सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो जाए आप यज्ञ करिए और छह दिन छह रात तक हमें ये झांकी बड़ी अच्छी लगती है कोई चित्रकार हो तो मैं कहता हूं इस झांकी को बना के हमको दो बढ़िया घास फूस की जिसकी बनती है एक बढ़िया यज्ञ मंडप बनाओ और उस यज्ञ मंडप में अनेक यज्ञ कुंड बनाओ अनेक यज्ञ कुंडों में अनेक महात्माओं को बिठाओ और अनेक महात्माओं को बिठा उसका शिखर को दरवाजे पर एक पर श्री राम जी महाराज धनुषान यो करके और एक पर लक्ष्मण जी महाराज बाण यो करके छह दिन छह रात तक जगते रहे छह दिन और छह रात जगते रहे बराबर दिन हम कहते हैं कितना सुंदर वेश है ये पहली धाकी है महाराज जी भारतीय संस्कृति के रक्षक यज्ञ के रक्षक भारतीय संस्कृति के सजग प्रहेरी भगवान श्री राम लक्ष्मण का महाराज मारी चाया उड़ा दिया भगवान ने सुबाह आया अग्नि से जला दिया एक को उड़ा दिया एक को जला दिया लक्ष्मण जी ने कहा भैया विश्राम कर हम कर रहे हैं अनुजनि कटक संघारा इसके बाद कुछ दिन रहे। गए सवेरे श्री विश्वामित्र जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया श्री विश्वामित्र ने कहा रघुनंदन हमारा यज्ञतु तो पूर्ण हो गया रघुनंदन तुमने हमको कृतार्थ कर दिया मेरे लाल हम निहाल हो गए लेकिन ये तो ब्राह्मणों का यज्ञ था एक क्षत्रियो का यज्ञ है वो भी बहुत दिनों से अधूरा है अगर तुम चाहो तो उस यज्ञ की भी रक्षा हो सकती है अगर चाहो और आपके बगैर गयूर्ण होगा भी नहीं मर्स ने एक नया नामकरण किया है इसका नाम धनुष यज्ञ है नहीं अभी बताऊंगा जी इसका नाम धनुष यज्ञ है नहीं इसका नाम तो कुछ और है लेकिन महर्षि ने श्री राम जी के लिए इसका नामकरण किया कि धनुष से यज्ञ और हमारे पास न्योता आया है हमारे पास यज्ञ का आमंत्रण आया है अगर ला, लाल जी चलो तो चलें हम भी कि हाँ गुरुदेव जरूर चलेंगे धनु से जगे सुनी रघुकुल ना था हरसी चले मुनि भर के साथा। अब सिंह मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं मार्ग में एक दीरो उद्धार किया पति दो तो उद्धार किया एक मुनि पत्नी का उद्धार किया भगवान ने स्वयं भगवान ने स्वयं पूछा पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विशेखी सब कथा सुना दिया श्री राम जी ने सुन लिया सुनकर के चुप ठीक होगी हो कोई होगी क्योंकि बगैर आपके आज्ञा के मैं इसका उद्धार नहीं करूंगा याद रखना भक्तों उपासकों याद रखना बगैर गुरु के भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती है इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निजी कोई जो भी शंकर सम होई हो ये तो आपने कह दिया मैंने जान लिया लेकिन इसका उद्धार आपकी कृपा के बिना नहीं होगा सुना ऊंचा कह दिए तो देखा राम महर्षि ने कुछ करी ही नहीं रहे कि नारी एक, -एक शब्द भावपूर्ण है बस उपल धर धीर अचरण कमल रज चाहती ये पांच वाक्यों में अहिल्या की विशेषता बताइए विशेषता नहीं मेरे से शब्द निकल रहा है अहिल्या की शरण प्राप्त करने की योग्यता बताइए गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधीर, चरण कमल रज चाहती पांच और एक वाक्य में प्रार्थना है कि कृपा करो रघुवीर पर कृपा पावन तप पुंज सही। भगवान के मंगल में बिंद की धूल का स्पर्श होते हुई तप पुंज हो गई महाराज अभी पापनी उपनी थोड़ो है वो तो कह रही है महाराज तो कह रही है मुन साप जो दीन हा अति भल की ना परमय अनुग्रह मैं अब मुझको वरदान दीजिए महाराज क्या बरदान मांग रही हैं पद कमल परागा रसै अनुराग मम मन मधुप कर पाना आपके चरण कमलों के पराग का आस्वादन मेरा मन भ्रमरी बन के मांगना चाहिए कि हम अपने पति के लोग को जाए अब फिर वही गलती का गलती नहीं कर रहे सही कर रहे अब पता नहीं कहां होंगे वो मुनि है महात्मा है हजारों हजार वर्ष बीत गए पता नहीं कहां उनका ठिकाना क्या होगा अरे मुनि लोग यहाँ जाते सिर्फ वहां चले जाते हैं वहां से वहां चले जाते हैं मैं कहां ढूंढूंगी एक निश्चित ठिकाना है मेरे पति का एक ठिकाना निश्चित है वो ठिकाना कभी छोड़ नहीं सकते आप बताओ कि जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधु पराते पर छाए आपके चरण कमलों में भ्रमर बन के जरूर होंगे आपके चरण कमलों में मेरे पति भ्रमर बन के होंगे और मैं भ्रमरी बन के चली जाऊंगी दोनों का जोरा तो मिल ही जाए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पा फिर लेकिन बात तो ये ठीक अहल्याजी ने मांगा ठीक अहल्याजी ने देखा नहीं क्योंकि उनकी दृष्टि तो केवल राम जी पर अटकी रही लेकिन अगर इधर उधर देखते तो महाराज देखते क्या गौतम जी खड़े हैं हाँ हाँ गौतम जी खड़े है आपसे ठीक कह रहा हूं गौतम जी खड़े पता नहीं कितनी हजार बरस से खड़े आप मेरी बात को तो सत्य माना क्या पता नहीं कितने हजार बरस से खड़े कब रघुनंदन आएंगे कब रामचंद्र आएंगे कब अहिल्या का उद्धार होगा वो भगवान की चरणों से निकली हुई भगवान की चरणों से निकली हुई उस अहिल्या को मुझे ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा गौतम खड़े हैं गौतम तो समझ रहे गौतम के मुखलावा जिस प्रकार मुखलावे की गौने की शुद्ध साधु स्त्री को लेकर दूल्हा जाता है उसी प्रकार गौतम महाराज पधारे इसको करके उसी गंगा जी की कथा सुनाते हुए अब विलम्ब नहीं करेंगे भगवान पहुंच गए महाराज एकदम पहुंच गए कहां पहुंच गए श्री जनकपुर में पहुंच गए और जनकपुर में पहुंच के जनकपुर में पहुंच करके महर्षि विश्वामित्र बड़े दूरदर्शी हैं बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि हम चाहते हैं कि राम जी को देखते ही से प्रभावित हो जाए बगैर बताए लोग मुझे तो हम बताएं तो कैसे करें कि नगर में नहीं जाएंगे निमंत्रण है जा सकते हैं। अधिकारी निमंत्रण है अभी मैं बताऊंगा आपको निमंत्रण है जा सकते हैं लेकिन नहीं गए कि साथ में लोग हैं कि साथ में तो चेले रहते ही है मुनियों के साथ में तो मुनियों के चेले रहते ही है कोई बात नहीं है जा सकते ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई महात्मा जाएगा तो उसके साथ मुनि ही चेला जाएगा अरे महात्मा के साथ गृहस्थ चेले भी चलते हैं ब्राह्मण भी चलते हैं क्षत्रिय भी चलते हैं क्यों महात्मा लोग आपके साथ चलते हैं नहीं चलते हैं। सभी चलते तो ये कोई बात नहीं है अगर ये कहो राम जी है इसलिए नहीं आए नहीं इसलिए नहीं वो तो दूसरी बात योजना बना रहे पहुंचे और एक बढ़िया आम का बगीचा देखा मिथिला का आम बड़ा मशहूर है महाराज बहुत मशहूर है मामा जी अरे आप खाएंगे नहीं खाएंगे कैसा लगता है अच्छा लगता है नहीं? अरे उसमें महाराज इतना मीठा होता है कि उसको उसको भेद करके उसमें वो चला जाता है क्या कहते हैं उसको भवरा चला जाता है उसके भेद की चला जाता है? कि मधुमक्खी चली जाती है वो चला जाता है जो तो राम जी बड़ा मीठा अब महाराज सीता और बढ़िया चारों तरफ आम का बगीचा और सुंदर तालाब देखा लालजी यही रहे हा गुरुदेव अब वही आऊ फिर कह सुनो एक काम बताओ सुनो कह क्या कह फूल चाहिए पूजा के लिए क्या हाँ चाहिए तो सही तुम जाओ और चारों तरफ एक नहीं कई फुलवारियां देखना जहां फुलवारी देखे सब देखना अच्छी तरह देख करके आकर के हमको बताओ ये कहा, कहा फुलवारी है महर्षि ने भेज दिया ये प्री प्लान है प्री प्लानिंग है, प्री -प्लान है।, प्री -प्लान है।, प्री -प्लान है। बिल्कुल सुनियोजित योजना है सुनियोजित योजना है जाओ ये भाव कह रहा हूं कोई आपको आसानी के लिए नहीं कह रहा हूं राम जी सुनियोजित योजना जाओ देख कर क्या इधर एक व्यक्ति को भेजा जाओ जनक से कह दो मैं आया हूं अब जनक जी ने जब सुना कि भगवान आए हैं तो संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञाती चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राउ यही भांति प्रसन्न हो करके राजा चल रहे मुनि का स्वागत करने के लिए और क्या सुंदर समय का विचार है आके सब बैठ गए सारे बैठ गए मंत्री बैठ गए ब्राह्मण बैठ गए पुरोहित बैठ गए राजा बैठ गए अब कुशल प्रश्न होने ही वाला है सब बैठे हुए हैं कि अवसर आये अवसर आये दो भाई एक बात बताओ बाद में आना अच्छा कि पहले आना अच्छा अगर मैं पहले यहां आ जाऊं और हम बैठे हैं आप आके बैठो क्या मजा है कोई मजा नहीं मैं कथावा कथावाचकों को कह रहा हूं पहले मत आया करो कभी जब सब बैठ जाए तब आओ तब क्या होगा सब उठ के खड़े हो नहीं होगे अरे बोलो बाबा तब तो देखोगे कि नहीं कौन, कौन है ये और हम बैठे हैं तुम आ गए कौन है महाराज कौन है है कोई नहीं अब ये बात दूसरी कि श्रोता बेसर्म हो जाए और बाद में आवे और आने के बाद भी तो हम दूसरी बात है आपको आपको आप तो नहीं। आप तो तो नहीं सब पहले आ जाते हैं आज थोड़ी बेशर्मी जरूर हो गई है आज तो हम आए तो आधे पंडाल भरा था तो हमने सजा बिहारी ने गलत किया जो बढ़ा दिया पंडाल पहले ठीक था जब घसम घसम होता तो पहले से आके लोग जगह लेके लेने के लिए बैठते हाँ जी तो मैं कह रहा था सुनियोजित योजना जब सब आकर के बैठ गए सब बैठ गए तब जरा मजा देखिएगा ते अवसर ते अवसर शब्द है ये पांच अक्षर छह अक्षर बड़े काम का है व्याख्यान ही करूंगा ते अवसर ही अवसर की व्याख्या है, अवसर आये दो भाई कहा गए थे गए रहे देखन फूल आई अब तो उठे सकल योजना सफल उठे सकल जब रघुपति आए उठे सकल विश्वामित्र जी नहीं उठे और सब उठे उठे सकल जब रघुपति आए तो विश्वामित्र क्या छाती फूल गई होगी महाराज नहीं अरे महाराज जब चेले का सम्मान हो तो गुरु की छाती फूलती है कि नहीं फूलती है वो अभागा गुरु है जिसकी छाती नहीं फूलती है।, है हम तो महाराज इधर उधर का चेला हो सीधे चेला न हो और उसका सम्मान होता हो तो हम तो कह देते हैं मेरा चेला है अब मामा जी हमारे गुरु भाई के चेले हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ मेरे चेले, हैं लेकिन अगर अच्छे हैं तब ना वो हमारे चेला हो आओ, आप इसे छाती फूल गई महाराज छाती फूल गई हाँ हो के नीचे दिए बाबा मेरा है उठे विश्वामित्र जी महाराज ने अपने पास उनको बिठा लिया महाराज जी हम्म और भय सब सुखी देख दो भ्राता यही तो लक्ष्य था मधुर मनोहर देखी विदेह विदेह इसकी बात का प्रसंग कल मैं आपको सुना चुका हूँ वो कल वाला यह मुजरा कर लेना अब उसको नहीं सुनाऊंगा अब इतना ही हो गया अब महर्षि विश्वामित्र याद कर लेना कल वाला प्रसंग अब महर्षि विश्वामित्र सी महर्षि श्री राजर जनक महर्षि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण और मुनियों को लेकर के अपने नगर में लाते हैं नगर के भीतर लाते हैं एकदम बीचों बीच नगर में आते हैं हार्ट ऑफ दिटी एकदम नगर के बीचों बीच लाए अब बीचो बीच लाए तो वहां वहां एक बहुत सुंदर महल था हमारा उसका नाम है सुंदर सदन सुंदर सदन अब काला सुंदर सदन सुखद सब काला ले दीन भुआला अभी सुंदर सदन सुखद सब काला ऐसा भी लोग कहते हैं किसी जानकी जी का महल था हमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं हम मान लेते हैं। लेकिन जानकी जी का महल खाली करा के दिया गया थोड़ी बात होती है कि क्या एक महल था ऐसा और उनके पास दूसरा महल था ही नहीं क्या तो सुंदर सदन ये बिल्कुल वैसा ही महल था जैसा सी किशोरी जी का महल था सुंदर सदन सुखद सब काला सी निवास सुंदर सदन तो कही जाती सुंदर सदन सुखद सब काला अब महाराज सुंदर सदन में आप बढ़िया मुनियों की आसन लग गए जगह जगह सब छानने घोटने लगे ठाट के साथ संग रघु वंश मणि और जनक महाराज बड़े उदार है महाराज आप बढ़िया दही और चिवड़ा ठाट के साथ आया है। दही चिवड़ा अयोध्या अयोध्या वासी विचारे हम नहीं जानते कि जानते कि नहीं जानते हम तो समझते शायद दही चिड़ा कभी देखा भी न हो हाँ हो, और दही चिड़ा बड़ा मजेदार होता है, वो। है और दही भी मिथिला वासी बनाना जानते हैं, अरे उत्तर प्रदेश वालों तुम वैसा दही बनाना भी नहीं जानते अरे राजस्थानी तुम भी वैसा दही बनाना नहीं जानते जैसा मिथिला ठीक नहीं जैसा दही मिथिला का होता है आप तो बहुत दिन से अयोध्या जी रह रहे वैसा दही नहीं मिलता अरे महाराजिया दही चका चक और चिवड़ा में डालो चिवड़ा हो दही होए आधा से और बढ़िया उसमें आम मिला दो चीनी मिला दो केला मिला दो और सब मिला करके उसको करके ठाकुर जी को अर्पण करो ठाकुर जी की लार चूने लगती है आप बढ़िया दही चूड़ा वगैरह छान घोट करके बाबा ब्रजवासी हो ना ब्रज में वैसा दही चिड़ा नहीं मिलता हाँ आप मिथिला जाओ आप तो जाते हो पाप इनको दही चूड़ा खिलाना श्री रामी जी बा, हाँ क्या बोला था ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन करि भोजल और विश्राम हाँ, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए मार के टर जाओ खा के पड़ जाओ हाँ, मार के टर रहो और खा के पड़ रहो ये नियम है करी भोजन विश्राम अब महाराज अपराह मेला आ गई दो बजे दो बजे का समय आ गया सियाराम सियाराम दो बजे का समय तो बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरी जाम श्री जी लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत लालसा है कि जनकपुर का दर्शन करना चाहिए जनकपुर का दर्शन करना चाहिए जनक लखन हृदय लाल सातर के जन्म जन्मांतर की जन्म जन्मांतर की जन्म संस्कार आज जागृत हो गए लालसा भी का अर्थ आज जन्म जन्मांतर के संस्कार जागृत हो गए लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि मेरी माँ मेरी आराध्या श्री जनक नंदिनी का यही निवास है यही उनका निवास है और जो संस्कार जागृत हुई तो, म... तो ननिहाल देखने के लिए किस किस व्यक्ति के मन की लालसा न होगी बोलो इसलिए लखन हृदय लालसा विशेखी कि जाई जनकपुर आई देखी नहीं तो लक्ष्मण के हृदय में लालसा असंभव श्री राम जी के अतिरिक्त लक्ष्मण के हृदय में कभी लालसा पैदा ही नहीं हुई लखन हृदय लालसा विखी जाई जनकपुर आई देखी भगवान ने समझ लिया लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे क्यों भगवान का ही डर है और भगवान का ही भगवान भगवान का डर और मुनि का संकोच प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचा ही लेकिन राम जी ने कहा कि महाराज गुरुदेव गुरुदेव ने पूछा गुरुदेव बड़े अंतर हैं अरे कच्ची मिट्टी की गोली नहीं खेले हैं महाराज जी है हाँ। गुरुदेव ने पूछा राम क्या बात है कुसुर कुसुर हो रही ये कुर पसुर हो रही है क्या बात है बोलो तो के, के फिर नाथ लखनपुर देख नाथ लखनपुर ये कभी इसकी व्याख्या मामा जी सुनिएगा समझे ना ये इसके पंडित है हमारे ना? लेकिन हम अपंडित नहीं है समझे ना नाथ लखन इनकी अपनी दृष्टि है हमारी अपनी दृष्टि है समझे तो राम जी नाथ लखन देखन देख प्रभु सकोच डर प्रगटन प्रगट नही जोरा अनुसन पाऊं अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाई तुरत तुरंत आऊं तो नगर दिखा के ले आऊंगा ये नगर दिखाने के बाद लक्ष्मण जी अकेले चले जाएंगे दिखाएंगे ना नगर दिखाने का भाव श्री राम जी कहते हैं महर्षि आज तक मेरा लक्ष्मण सपने में भी मुझसे अलग नहीं हुआ सपने में भी मुझसे कभी अलग नहीं हुआ और आज ये लक्ष्मण चाहे जितनी लालसा हो लेकिन वहां देखने के लिए भी मेरे बिना ये नहीं जाए इसलिए अनु शासन पाऊं नगर दिखाई तुरंत आऊं अथवा बात से ले जागृत हो गया जनक का नगर है बड़ा विलक्षण नगर है मेरा लक्ष्मण अकेले जाएगा तो कहीं भटक न जाए कहीं भटक न जाए आपको इसका आधार क्या है अभी तो लक्ष्मण जी पंद्रह वर्ष के हैं ना जब लक्ष्मण जी सत्ताईस वर्ष के हो गए और जल लेने के लिए गए तो किशोरी जी कहती है प्रभु रुक जाओ प्रभु रुक जाओ प्रतीक्षा कर लो क्यों कि जल को गये लखन है लड़िका परिखो पिय छा अच्छा, घर को वे मेरा लक्ष्मण कहीं भ्रमित न हो जाए मेरा लक्ष्मण कहीं इधर उधर न हो जाए इसलिए स्वामी कुछ देर तक रुक जाइए लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लीजिए अगर सत्ताईस वर्ष के लक्ष्मण को सी जानकी जी कह सकती है तो रघुनंदन अगर आज कह दे कि मेरा लक्ष्मण इस नगर में अकेला जाएगा तो भटक जाएगा इसलिए स्वामी मुझे आ गया मैं इसको ले जाऊं हमें एक कथा याद बड़ी अच्छी लगी वो कहां लिखी है तो मैंने नहीं आऊंगा आपको भ्रम में नहीं लिखूंगा लेकिन मैंने एक संत के मुख से सुनी हमें अच्छी हमने डोगरी की भारत से कथा सुनी ब्रजवासियों बड़ी बढ़िया बात कृष्ण जी महाराज से बलराम जी महाराज पहले आ गए पहले आ गए दिन का तर, दिन में मतभेद है पहले आ गए इसमें मतभेद नहीं है पहले आ गए जब भगवान नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण चंद्र का श्री यशोदा मैया के अंक में भाव हुआ तो भगवान को देखने के लिए सब चली महाराज सब ब्रजवालाएं चली हा हा सब गोपाल चले सब के सब चले श्री रोहिणी श्री रोहिणी श्री रोहिणी ब्रजमी रहती है एक ब, कुछ दिन पहले उनके बालक उत्पन्न हो गया राम जी श्री